प्रथितम उत्तम उपसारती तीन लोक व्यथा को, को प्राप्त करते हैं। है उसका उपसार करते महत्व बहुव रूपम महत्ते बहुवक् महाबाहो बहुबाह बहूदर बहुधन श्राक बहूदर बहुधन श्राक दृष्टवा लोका प्रव्यथिताह दृष्टो प्रव्यथिता नेहाथितास्तथ ते महत बहुवक्ने बहूं वक्त नेत्रण अस्बा संबोधन हे यस्य, बहुबाहूद बहुद उदरा बहुदंशाण बहुदंशा से महतूप दृष्टि लोका प्रव्यथिता अहम तथा थित महद महत् तो अति प्रमाण तेव बहुवक् ने बहूनी वक्त वक्त विमुखने चक्षुंसी चिष् रूप में तदप बहुवेत्र हे महाबा बहुबा बहु बाहरव पादाश जिसमें यूपे तहुबा किंच के बहुदरम बहु बहु बहुदरम बहून उदराण बहुत कराल बहुदंष्टल बहुत बहुदालम इसे ऋपि इसको देखर के दृष्टारूप ईदृश लोका लौकिका प्रतिशण व्यतीता प्रचलितयन तथा अहम ये समय यस्मात्त रूपम तस्मा तम दृष्ट ऐसे आपका रूप है उसको देख कर सौ भैय करते भय न लौकिक अवत अहमअी व्यथित होथित है तो अहम अपनी तो। व्यथित व्यथाम पीड़ा प्राप्त कैसे पीड़ा देहेन्द्र प्रचलन देहेन्द्र प्रचलन इसको प्राप्त अस्मित तथा अहम ओत्र अर्जुन सेवरूप दर्शन न्यथित हेतु विश्वपदर्शन से व्यथित है अर्जुन उसके कारण कहते है नभस्पंग दीप्तमनेक वर्णं व्याल ने दृष्टि प्रतितात्मा धृतिम शमं च विषु विष्णु नभस्पृश आकाश को स्पन वाला पूरा व्याप्ते दीप्तमनेकर्ण दीप्तम अनेक वर्णम अनेक वर्णवा व्यान व्याप्ते खोलावा आनन विवृतम आनंद ये खोलावा दीप्त विशाल नेत्रम, विशाल बड़े बड़े दीप्त प्रकाश मान है नेत्र तो दृष्टा अंतरात्मा प्रव्यथित अंतरात्मा माने व्यथा को प्राप्त किया धृत्य नविदा में धृति धृत धैर्य समन सुख कल्याण को नहीं प्राप्त करता नहीं करता ऐसे देख करके नहीं समय शांति तो मन के संतोष को प्राप्त नहीं करता हूँ भय करता भाष्य में नवस्पर्श दुस्पर्शम आकाश को स्पर्श कं बड़ा व्यापक दीप्त प्रज्वलित अनेक वर्णम अनेक वर्ण भयंकर नाना, तो नाना प्रकार संस्थय ना स्वेस्ता नाना संस्थान के अवयविक संस्था के रूपये नीलिता नाना संस्थान विभिन्न प्रकार सर व्यान कावृता आननाता प्रज्वलिता विशालास्तीर्ण नेत्रास् बड़बड़े प्रज्ज्वल तो, तो विशाल ने तम दृष्ट आम देख करके प्रव्यथित अंतरात्मा प्रव्यथित प्रभृत प्रकर्षण भीत अंतरात्मा सो था ये सोहम प्रव्यथित अंतरात्मा प्रव्यथित अंतरात्मा से अहम अभ्यवत अंतरात्मा ऐसा होकर के धृतिम न बिंदा द्वितीय धैर्य को प्राप्त नहीं करता हूँ विद्यु न लाभे समय समय उप समय मनुष्ट मन उसको ही नहीं प्राप्त करता दृश्य मन की भगवत देह पर कारण प्रश्न पूर्वक भगवान का स्वरूप देखने पर भी परितोषादी अभाव परितोष नहीं निर्भय नहीं भय प्राप्त करते इसमें कारण दूसरे कारण प्रश्न पूर्व करते प्रश्न है उसका उत्तर धनष्टा कराला निचते मुखानी कराला निचते मुखानी दृष्टे व काला न लसन निभा नीशो न जाने न लभे चर्मा दिशो न जाने न लभे चर्मा देवेश देवेश मुखानी जगन निवास के मुखाने दृष्टा करा लानी दृष्टा भी कराला नि दृष्टा के दर कि दर भयंकर है विकृत है दृष्टे देख करके काला नल सन्निवानी काला नल के शब्द से मुखी दुष्ट ही भय है दिशो न जाने दिशा को नहीं दिग्भ्रम हो गया और पूर्व पश्चिम कुछ पता नहीं चलता न लवे चर्म शर्म में सुख उसको भी प्राप्त नहीं करता है देवेश जगन निवास प्रसिद्ध जगत का निवास जगत का अधिष्ठान प्रसन्न हुई दृष्य टी कारेण प्राप्तिर्व्या खाली देखरकेश भय प्राप्त नहीं, दूर से दस दिन दराला कराल विकृता मुखा मुखे विकृत लिखित है लिखित दृष्ट उपलब्य कालय काल में लोकाना दहा प्रल काल में अग्नि होकर के सब को भस्म दी पृथ्वी जल समाप्त हो, हो जाएगी फिर वायु फिर आकाश ऐसे होकर प्रये होता है लोगों का दाहक अग्नि प्रलय अग्नि कहते ये कालानल नल कहते कालानल पर अग्नि होकर के सब भस्म हो जाएगी कालानल नल तन सन्निभा उसके सदृश कालानल सदृश कालानल सदृश दिश पूर्वापर विवेकन न जाने पूर्व अपराधी विवेक से दिशा नहीं जाए दिग्डो जाते पूर्व पश्चिम आदि कुछ पता नहीं चलता है अतो न लो न जो दिग दिग्व हो जाए कुछ पता नहीं चले कहां में देख रहा हूँ कहा क्या है फिर सुकन ही अतः प्रसिद्ध प्रसन्न भव है संबोधन जगन निवास अस्मक जय पर दीदृक्ष दिदृक्ष दिदृक्ष पशा अस्माक जय अमेज परेशा अनेकय है दिद्रिक्षंतं। दिद्रिक्षंतं। दिद्रिक्षंतं ऐसे देखने वाले को आपको मैं दिखता हूँ ये माम पराजय शंका पराजय की शंका थी शत्रु से सागता नष्ट हो गयी शंका ठीक है तर हेतुत्व श्लोक अवतारे थे शंका कैसे नष्ट होगी? गई हेतुत्व श्लोक अवतर करते क्योंकि अमी चवान्धृत राष्ट्र पुत्रे सहैवावनिप निघ विस्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथ सहा स्मदीयरपी योध मुख्य सर्वे उसके आगे श्लोक के साथ त्रमाना भक्तराणी ऐसी तौरम संधि ये सो आपके मुख्य आपके मुख में प्रवेश करते है कौन अमित चतवान धृतराष्ट्र ऐसी धृतराष्ट्र ऐसी पुत्रा, पुत्रा दुर्जराधी जिनसे भय था पर सह अवनीपाल संगी सर्वे सर्वे पुत्रा ऋतु राष्ट्र से तमाम प्रविशंधी अवनिपाल संघी सह अवनीपाली राजा राजा के संग बहुत राजा उनके सहायक है उनके साथ सब आपके मुख्य में प्रविष्ट होते है और भीष्म द्रोण सुत पुत्री कर्ण तथा शो सह अस्मदीय योद्धा मुख्य हमारे कुछ योद्धा के तो के मुख्य में प्रविष्ट होते ठीक है, में, तो अमी चौंधराष्ट्रस पुत्र दूरधन प्रवृत त्वर त्वरमाना विसंधि आगे के साथ संबंधी वेतन संबंध सर्वे साहिबा संहता अवनिपाल संघ सर कर करके, अवनिपाल संघ अवनीय वृथ्ति पृथ्वी पालय थी तो अवनी पाला संगे, राजाओं का संघ ठीक है ना न केवल दुर्योधना में पराजय पराजय केवल दुर्योधना की नहीं विषमादिना उनकी भी पराजय इत्यामो द्रोण सुतपुत्र कर्ण तथा अस्मदीय हमारे कहून दुष्ट प्रवृति योध मुख्य योदाना मुख्य प्रधान उनके साथ सब आपके मुख्य में प्रविष्ट होते है प्रविष्ट आगे कहेंगे सब प्रविष्ट होते जैसे अग्नि में पतंग प्रविष्ट होकर, नष्ट होकर मर जाता है इसे सब प्रविष्ट होकर मर जाते अतः उसमें जय पराजय संख्या नष्ट हो गया, होगी शंख्या तो वस्त्रण ते शा करा भयानका केचि विलग्न दशनाषु दशना संदृश्यूर्णित वक्ताणी त्वरमाणा विशंति पहले जिन जिन जिनका नाम बताए सबू ते वक्त आपके मुख में त्वरमाण शीघ्र ही प्रविष्ट करते वक्ताणी कैसे है ध्वस्टा कराला भयानकानी दस्टाओं के द्वारा विकृत के वक्तानी प्रविष्ट होते दशातर उदृश्यं थे उनमें से जो प्रविष्ट होते आपके दशनांतर से दांत के बीच में दिखते है लगे, लगे दांत के बीच में लगे चुनित ही उत्तम ही जिनका उत्तम शीघ्र चुन हो गया नष्ट हो गया ऐसे कुछ कुछ जैसे कोई खाने पर कुछ लग जाता है दांत कि के बीच में ऐसे आपके दांत के बीच में दांतिक किसका वक्तरा शीघ्र से जोर से किम विशिता मुखा कैसे मुख है दराला भयानक तो भयंकर विकृत है और भयंकर किंत के मुखा प्रतिष्ठान मध्य विलग्न दर्शन जो प्रविष्ट उनमें से कोई, -कोई दांत के बीच में लगा दिखते हैं दंतांतर महान समय भक्षित जैसे खाया गया कुछ चबा करके कुछ गया सम्यक कैसे दिखते चुनित ही चुनि कृतरा उत्तम गई सिंह चुनित तो हो गया ऐसे ऐसे कुछ दिखता है भगवत रूप से उग्र चु हित तंत्र महाकिन प्रविषा मध्य कैसे संबंध है जो कुछ दिखते है प्रविष्ट में कुछ दीक्षते सत्य देश उभर से अवस्थितागवन मुख प्रवेश निदर्शन नीशदे उभय सेना में अपने पक्ष में शत्रु पक्ष में अवस्थित जो राजा है वो राजा कैसे भगवत मुख्य प्रवेश भगवान के मुख्य में प्रवेश इसको स्पष्टीकरण करता है निदर्शन दृष्टान्त के द्वारा कथम प्रवेश मुखानी मुख्य में कैसे प्रविष्ट होते हैं यथा यथा यदीना बहु समा द्रविखा तथा नरलोकवीरा नरलोकवीरा यथा विशंति, विशंति वक्ल समुद्रमेव समुद्र द्रवंत यहाँ नदी न बहु अम्बुवेगाद्रमे अभिमुखा द्रवं नदियों के बहुत अंबुवेगा अंबुओं का वेग जल का वेग स्रोत शीघ्र से समुद्रमेव में अभिमुखा समुद्र की ओर दौड़ते जाते है। नदी आमी का तब का में बह जाते ज्वलंति वक्त बिशंती ये नरलोक में वीर सब राजा तब अभी विज्वल्ती वक्तराणी द्वितीयचन अभी तब प्रज्वलित मुख में प्रविष्ट होते है आपके मुख में नदी जैसे नीचे बह जाती बहुत जोर से ऐसे प्रकार प्रविष्ट होते यथा नदी न कारवंथी नाम बहने वाली नदी बहु अनेक अंबु वेगा अंबु नाम वेगा अम्बु वेगा त्वरा विशेषा शीघ्र से जलते हैं। समुद्र में अभिमुखा प्रतिमुखा समुद्र की ओर द्रवंती जाते है दुर्गोत्तर प्रविशंति शीघ्र जाकर समुद्र में प्रविष्ट हो जाते है तथा तदवत उसी प्रकार तब अमी बीरा विषम भीष नर लोक वीरा मनुष्य लोग सूर मनुष्य में वीर है सूर्य विशंति का प्रवशते वक् मुखिज्वल प्रकाशमना प्रकाशमान मुखा प्रविष्ते समुद्र विशंति वक्त प्रवेश प्रयोजन तत्प्रकार विशेषम तो उदाहरण अंतरण प्रवेश का प्रयोजन और प्रकार विशेषम किस प्रकार प्रवेश करते हैं उसके लिए दूसरा उदाहरण देकर स्पष्ट करते और वहाँ तो पहले आया बुद्धिपूर्वक का प्रवेश अबुद्धिपूर्वक का प्रवेश नदी जाते हैं बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक और अभी कुछ कहेंगे बुद्धिपूर्वक का प्रवेश नदी अपने बिना बिचारा चलते हैं कुछ पतंगे जान करके अग्नि को देख करके अग्नि गो प्रविष्ट पते आगे बताएंगे बतेंगे अ बुद्धिपूर्वक नदी भी दृष्टान दिया अभी बुद्धिपूर्वक प्रवेश के लिए दृष्टान्त यथा पतंगा यदी ज्वलन पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा विशंतिनाशा समेगा तथे नाशा विशंति लोकास्था कवा वक् समाधा ज्वलन पतंग यहातंग समृद्ध वेगा पतंग यहां वेग पतंग प्रदीप्त ज्वलन नाशाय विशं बड़े जोर से समृद्ध वेग येगा वे पतंग प्रदीप्त ज्वलन प्रदीप्त विशंति जलते में प्रविष्ट हो जाते किसा नष्ट वर्त तथे तो समुद्र वेगा लोका, लोका है प्राणी न तब वक्त अभी नाशा बीसंति ऐसे जो लोक है प्राणी वीरस हो सम से आपके मुखे में प्रविष्ट होते है ना मरने के लिए ये कहा था किमर्थम प्रवेश किस प्रकार प्रविष्ट करते किसले और किस मरने के लिए नासाय यथा प्रदीपतम जलनम जलते प्रदीप जो अग्नि जलाने अग्नि पतंगा का पक्षी न छोटे छोटे नाशा विनाशाय अपने मरने के लिए समृद्ध वेगा समृद्ध उद्भोग बड़े जोर से समृद्धो वेगाम अधिक वेगा तथे वासा वा बिशंति लोका ये लोका है प्राणी न आपके मुखे में प्रविष्ट होते है इसी प्रकार नासाया बड़े जोर से वक्त मुख में समृद्ध वेगा इनके भी वेग जोर से तवा oh. युद्ध काम रा भगवान मुख प्रवेश प्रकारं प्रदर्श्य युद्ध करना चाहते राजा तो सो भगवत मुखे प्रवेश किस प्रकार इसको दिखाए अर्जुन ने बताया दशायाम भगवत प्रवृति च प्रवृत्तिप्रकारं प्रत्याय उसी दशा में जिस हम राजा मुख्य में प्रविष्ट होते हैं उस काल में भगवान के कैसे प्रवृति भगवान क्या कर रहे हैं उनके जो भाषा प्रकाश है उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार है ये बताता है अर्जुन प्रत्याय है ज्ञापन करता है तुम पुनः से घृसम समता लोकान सम्रान वर्जद्रदन तेजो भीरा जगत सम्रम तेजोरा जगत समाष्स्तव प्रतपति विष्णु स्तव प्रतपतिष सम लोकान जलदी वही सम्र लोकान ग्रसमानसम लेली जैसे जलद भी वदनी जल तो भी अग्नि जैसे प्रकृति वो मुख से समता लोका समग्र सारे लोग को पूरा खाते हुए लेली हसी चाटते आस्वाद तब उग्र भाष सम जगत तेज भी आपूर्य आपके उग्र जो भास प्रकाश है तेज से संपूर्ण जगत को भर करके प्रतपंती सब को तपाती है विष्णु लेली हसी का तो आस्वाद है से। क्या करते ग्रसमान खाते हुए ग्रसमान प्रवेश अंदर प्रवेश करते हुए समंता समन्त लोकाग्र सब लोग समस्तान जलद भी वन वी जलदी दीप्त मानी दीप्त मान वजन से सबको ग्रास करते हुए आश्वादेश तेज भी आपूर्य सम्व्याप्त जगत समग्रम तेजों के द्वारा भरा हुआ संव्याप्य अपुर्य का संव्याप्य सारे जगत को समग्रम का सह अग्रणी समग्रम समस्तम ठीक है टीका भगवत प्रवृत्ति में प्रत्याय तदीय भाषा प्रवृति प्रकटे भगवान की प्रवृत्ति देखा करें उनके प्रकाश की प्रवृत्ति देखाते भाषा तब उग्र प्रतु भाषा भाषो दीप्त है तब उग्र उग्र भाषा तब उग्र भाषा भाष दीप्ति उग्री सब को प्रकाश करते प्रताप जगत को इसमें तेज भी आप जगत समग्रम इसको भी ले लिया उसके साथ सारा जगत को तेज से प्रकाश करके जलत से सब को खाते हुए और आपके उग्र भाषा रो तो प्रकाश कर तपाते यही सबको तपाएंगे सब जगत को तपाएंगे इसके साथ ही अन्य होता है समग्र जग, जगत को आप ही उग्र भाषा तेज ऐसी भर करके तपाते सब देखती है भगवत रूप से अर्जुन ने दृष्ट पूर्व तथ्य तस्मी न जिज्ञासा इतिहास क्या है आगे प्रश्न करता है अर्जुन आप कौन है बताइए तो भगवान का रूप तो अर्जुन ने पहले देखा है अर्जुन की फिर उसमें जिज्ञासा जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए ऐसा शंक्रांति कहते य उग्र स्वभाव पता ऐसे उग्र स्वभाव वाले आप दिखते हैं इसलिए अभी जिज्ञा साब कौन है आख्या ही को भगवान उग्र रूपो आख्या को भगवान उग्र रूपो नमोस्त वर प्रसिद नमोस्त विज्ञात माध्यम विज्ञात नहीं प्रजा तव प्रवृत्ति आचार्यो भानु नमोस्तुद विज्ञाचा कथय कही भगवान उग्र रूप भवान भगवान ऐसे उग्र रूप वाले आप कौन है मुझे बताएं हे देव बर ते नमोस्तु आपके नमस्कार प्रसिद्ध प्रश्न हुई भवंतम आद्यम विज्ञातुम इच्छा में आदो बसो के आदि होने वाले आप अब मैं जानना चाहता हूँ प्रवृत्ति में नजाना आपकी जो प्रवृत्ति समय इसको मैं नहीं जानता हूँ नहीं समझता इसे जानना चाहता हूँ आख्या ही कथ या? में का समय को भगवान आप कौन एक है उग्र रूप अति क्रूर क्रूर आकार क्रूर आकार रूप आप वाले आप कौन है ठीक उपदेशम उपदेश इति जो सुनता है सुनना चाहता है उपदेश कर्त आचार्य के लिए प्रही नमस्कार करना चाहिए इति नमस्त दे। हे दें बर देवा आपको नमस्कार प्रसिद्ध प्रसादन प्रसाद कृपा करिए क्रौर्य्यागमर्थय जो क्रौर क्रूरता उसको छोड़ने के लिए कहते हैं प्रसादन करु प्रसाद करता है कत्या कर करने के लिए विज्ञान तुम इच्छा विज्ञान तो विशेषण ज्ञान इच्छा में विशेष रूप से सामान्य रूप से तो ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण इस रूप दिखाते हैं, किंतु वशिष्ठ भगवान आद्यम आदिम करता आदो भवन आदिम, सबके आदि में वाले क्यों जानना चाहते हो नहीं अस्मा प्रजाना क्योंकि नहीं जानता हो तब तब प्रवृत्ति तो दिया जो प्रवृत्ति चेष्टा प्रभृति चेष्ट चेष्टा इस, इस समय चल है इसको मैं नहीं जानता हूँ इसलिए जानना चाहता हूँ ठीक है कि मध्यम चेष्टा दुष्ट तथे प्रतिप्तस्व इत्या संख्या तुम तो मुझे जानते हो फिर क्यों सब अभी कहते मुझे कही आप कौन नहीं मधियाम चेष्टान दुष्टा मेरी चेष्टा देकर निश्चय कर लो ऐसे भी समझ लो इसे कहने पर इसे शंका पर पर नहीं हम नहीं जानते नहीं प्रजा आपकी जो चेष्टा है क्या किस लिए कि इसा है क्यों ऐसा नहीं समझ पाता इसलिए आप कौन है मुझे बताएगी यह स्वयं स्वृत्ति तत्स भगवान था। यह स्वयं जो अपने स्वयं भगवान यह यदर्थ स्व प्रवृति और अपनी प्रवृत्ति जिसके लिए जिस निमित्त तत्सव तो। भगवान सो सी भगवान ने कुछ उतवा भगव क्या भगवान उ कालोस्ोक क्षयृत् प्रवृो का लोक क्षयृत्व लोकान सहर्तमी प्रवृत्न सहर्तमी ऋते न भविष्य सर्वे सर्वे भविष्य स्थित प्रत्यनीकोधा प्रत्यनी कालोक प्रवृद्धो लोकान सर्वे लोकक्षय कृत कालोमी प्रबुद्ध कालोसमी लोकान समर्तुम यह प्रवृत्त लोकक्षय करने वाले काल में हूँ बुद्धि को प्राप्त किया और लोकान समाहर यह प्रवृत्त लोगों का सहारा करने के लिए प्रवृत्त है सर्वे ये प्रत्यय निकेश योद्धा विरोधी पक्ष में जो अवस्थित योद्धा है तो रीते भी न भविष्य तुम्हारे बिना भी, भी ये बचेगा नहीं सौ मर जाएंगे सर्वे अवस्थित प्रत्यय निकेश ते ताम रीते भी न भविष्य तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे सौ मरेंगे कालोस में लोक कक्षयकृत लोका नाम क्षय करोते तो लोक क्षय करने वाले इसमें का तो यदर्थम प्रबुद्ध तस् किसके लिए प्रबुद्ध है लोकान समाह प्रवृत्त समातु संहर्तुम संहार करने के लिए यह मतलब अश्मन काल प्रवृत्त ठीक है काल का अर्थ क्रियाशक्तिपहित परमेश्वर क्रियाशक्तिपहित परमेश्वर काल अस्मिन काले प्रवृत्ता अस्मिन वर्तमान युद्ध उपलक्षित विवक्षित जिस काले किस काले वर्तमान युद्ध से उपलक्षित काल इसी काले में प्रवृत्त करने के लिए लोकसहार तत्प्रवृत्तोपी तो तो तो नोकसहार के लिए आपकी प्रवृत्ति होने पर भी उसका कोई प्रयोजन नहीं प्रति पक्षा नाम विस्म मत प्रवृत्ति बिना मैं युद्ध नहीं करूँगा तो प्रतिपक्ष में रहने वाले विश्वादी की उनका सहारा तो नहीं होगा इसलिए आपकी प्रवृत्ति से क्या प्रयोजन हुआ इसे आसंख्य कहती है नहीं तुम कुछ नहीं करो डीते ना भविष्य सर वे उसके बिना भी कोई नहीं रहेंगे इसलिए प्रभुत् तो सबको सहारा करने के लिए जो अभी है सबको सहारा में कर रहा उसमें रहोगी सर सम तुम्हारे बिना भी न भिष्य सर्वे नहीं रहेंगे सर्वे कौन विषम द्रोण कर्ण प्रवृत भ्रोण कर्ण प्रवृति मुख्य मुख्या नाम ले सर्वे ये भंका जिनसे तुम्हारी शंका थी पराजय की ये अवस्थित है प्रत्ययनिकेश अनिकम अनिकम प्रति प्रत्यनी सेना के में सब अवस्थित है प्रत्यनी प्रतिपक्ष भूते सो विरोधी सेना में जो प्रविष्ट स्थित है वो तुम्हारे बिना भी नहीं रहेंगे योद्धा योद्धा रही योद्धा योद्धा योधा रोद्धा में योद्धा करने वाले जितने युद्ध करने वाले योद्धा जितने है आपके बिना भी नहीं देंगे बत्तीस पूरा हो गया ओम शनो मित्र सं